आर्यानय प्रथम प्रकाश तेईस्वंत्र मूल स्तुति ओ विष्णो कर्मा पश्यत ये इंद्रस्य सेुज्य सका ऋग्वेद एक दो सात उन्नीस व्याख्यान हे जीव विष्णो व्यापकेश्वर के किए दिव्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो प्रश्न किस हेतु से हम लोग जाने कि व्यापक विष्णु के कर्म है उत्तर यथो व्रतानि निपस्पशे जिससे हम लोग आदि व्रत तथा सत्य भाषण आदि व्रत और ईश्वर के नियमों का अनुष्ठान करने को जीव सुशरीरधारी धारी होके सम हुए हैं यह काम उसी के सामर्थ्य से है क्योंकि इंद्र से युज्ञ सका इंद्रियों के साथ वर्तमान कर्मों का करता भोक्ता जो जीव इसका वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं क्योंकि ईश्वर जीव का अंतर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी और कोई नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिए पदार्थ विष्णु हो व्यापक ईश्वर के कर्माणी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मो को पश्यतः तुम देखो यत जिससे व्रतानि, ब्रह्मचर्यादि, व्रत तथा सत्य भाषणादि व्रत और ईश्वर के नियमों के अनुष्ठान करने को पस्पे समर्थ हुए हैं इंद्रस्य इंद्रियों के साथ वर्तमान कर्मों के कर्ता भोक्ता जीव का युज योग्य सखा मित्र अन्वय हे मनुष्या य इंद्र से युज्य जीवो व्रतानि व्रता पशे तस्य तोह कर्मा पश्यत